सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है विजय अमर का लिखा प्रहसन प्रेमालय निर्देशक सत्येंद्र प्रताप सिंह इश्क में घर छोड़ना सर फोड़ना बेकार है वक्त का पैगाम है खुलकर मोहब्बत कीजिए मोहब्बत की खुशबू में भीगी खुशबूदार गजले और कहाकबंदी अमां यार खैरियत तो है आओ आओ मशक्कत अरे भाई खैरियत पूछते हो तो सच्चाई ये है कि डार्लिंग डियर के दौर में रस्में वफा मिटी आशिक भी बदले इश्क के मारे बदल गए तुम्हारा भी जवाब नहीं ये ये क्या कर रहे हो ये साइन वर्ड यार कोई दुकान दुकान खोल रहे क्या? अरे भाई दुकान नहीं मोहब्बत का कोचिंग सेंटर उलट कर देखो क्या लिखा है आ, हा, हा, क्यों नहीं प्रेम कच्चे पक्के प्रेमियों के पवन प्रशिक्षण का अनूठा केंद्र समझा नहीं ये कच्चे प्रेम की बात अब भाईचान इसमें समझने की क्या बात है इस में ये राम से मुसीबत मोन लेने जा रहे हो हाय हाय हाय हाय तुम मेरा गम नहीं समझोगे यार जिंदगी भर चार पैसे के लिए बेगम की आठ आठ गालियां सुनता रहा अब ढलती जवानी में एक नायाब आइडिया सुझा है, तो उस पर पत्थर बरसा रहे हो नहीं? अरे मिया मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ अरे मिया इसीलिए तो शुरू कर रहा हूँ प्रेमालय प्यार और मोहब्बत की बात और पैसे की बरसात भाभी जान भा जाएंगी क्या जो तुम्हारी गलों की महबूबा से चिढ़ती हैं, वे अपने घर में आशिक मशूक का गुटर पसंद करेंगी अजी घर में चार पैसे आए तो मैं नागन की फुबकार पर भी सदके जाऊं। जाऊँ भागी आपके घर में क्या क्या गुल खिलेंगे मालूम है आपको खानदान के चमल में गुल खिलेंगे और खानदान खुशबू से तर हो जाएगा तो इससे बेहतर और क्या होगा भाई पर भाभी जान आपके घर में दिन रात मोहब्बत की बातें होंगी दिल जलों की फरियाद प्रेमी प्रेमिकाओं की ठंडी आहे रोना सिजकना पसंद आएगा आपको ये सब अजी चार पैसे घर में आने लगी तो ना अजी वजह फरमाया अपने नापसंदीदगी ये जमाना लहला मजनू या शीरी फरहाद का नहीं है कि मोहब्बत में जान लुटा दी पर पैसे कड़ी का ध्यान नहीं आया यहाँ तो हाल ये है कि घर का बजट बिगड़ा तो वे बन गई हम भी जनाब कम न थे अलफीन बन गए <laughs> अब समझ गए समझ गए ना हम दोनों की युगल बंदी का राज ये इश्तहार का मैटर लो और अखबार में छपने के लिए दे आओ मियां पकड़ लो मिया जरा देखू तो क्या लिखा है वहां पढ़ लो पढ़ लो <laughs> ट्रेंड एंड ट्रेंड एशिक का नायाब कोचिंग सेंटर चाहत और राहत के लिए 50 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ मिले या लिखे प्राचार्य प्रेम पुजारी प्रेम आलय प्रेम गली प्रेम नगर वाह वाह वाह रे या वक्त बीता जा रहा है जल्दी जाओ इश्तहार छपने की देरी है फिर देखो तपाशा <laughs> जाता हूँ आई जाता हूँ आ जाइए अब इश्क का व्यापार देखिए करना हो मोहब्बत तो इश्तहार देखिए खामोश खामोश मेहरबानी करके खामोश हो जाइए मेरे बेवफा आशिक की अम्मी जान <laughs> अरे काहे जा रही है। मेरा कोई बेटा नहीं है अजी सुनते हो ये पता नहीं तो आ, क्या क्या बके जा रही है मोहतरमा आपको फॉर्म लेना है तो लीजिए समय बर्बाद मत कीजिए दूसरों को आने दीजिए ना आए आ हाँ। क्या नाम है प्रेमालय अरे अरे जनाब आप लेडी काउंटर की ओर ना लाहट बढ़े आ रहे हैं इधर आइए इधर पैसे बढ़ाइए पैसे कैसे पैसे आया हूं प्रेमालय में पढ़ाने दिलों की बात सब कुछ लुटा तो देने के चमगादड़ की औला <laughs> तो मेरी प्रेम का नंबर फोर्टी फोर नाम ठहर ठहर मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ अभी कॉलर पकड़ करते थे भाग रहे रहा आप क्या कर रही हैं? देखिए को झगड़ना है तो बाहर जाइए चल बाहर मासूम लड़कियों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है और उन्हें बहकाता है क्या मुसीबत है अरे अभी तो शुरू हुई है आगे आगे देखते देगा हलो मैं चकनाचूर बोल रहा हूँ चकनाचूर असली नाम बताइए तो प्रिंसिपल प्रेम पुजारी प्रेमालय से बोल रहा है ना अब देखिए अदब से बोलिए मैं प्रिंसिपल प्रेम पुजारी बोल रहा हूँ यदि आपको नाम लिखवाना है तो दफ्तर में आ जाइए मैं चल नहीं सकता आए? मैं चल, चल, चल नहीं सकते वो, वो, वो क्यों मैं किसी के प्यार का जलता हुआ तंदूर हूं फेकता हूं दिल की रोटी ठक थक चकना चूर हूँ अजी शायरी नहीं सुनाइए काम बताइए तुम्हारे पे माले में मोहब्बत के मारों का जख्म सहलाना चाहता हूँ अजी यहाँ जख्म सहलाने का या दिल बहलाने की कोई जगह नहीं है मोहब्बत का ट्रेनिंग सेंटर है मेरा फॉर्म डाक से भेज दो एड्रेस बोलिए बास घाट मरघट नंबर दो घटा अरे मुझे मरे हुए तो दो साल हो गए मेरा पता मरघट नहीं होगा तो क्या प्रीतम पूरा होगा अरे बाप रे अरे बापुर क्या हुआ अरे एक चकना चुराशिक का फोन था भाईजान मरघट से मरघट से ही हो अहता हूँ बंद करो ये धंधा छिपी है का... मैं तड़पताया हू छिपा है कहा मैं भटकती यहाँ लगता है कोई आ गई भटकती रूह अरे एक नहीं तो तो खिड़की बंद कर दो भी जान आप खिड़की बंद कर लीजिए अब सुनो तो क्या बातचीत होती है हेलो मेरी मोहब्बत की मरकरी हाय मेरी उल्फत के वे तुम्हें देखकर मेरे दिल में प्रेम के सौ वाट का बल्ब भक्त से जल जाता है और तुम्हें देखकर मेरे दिल का सीरीज जगमगाने लगता है मेरी मोहब्बत का मेन स्विच कभी ऑफ नहीं करना मेरी डार्लिंग नहीं करूंगी डियर आई लव यू आई लव यू टू आई लव यू थ्री आई लव यू फोर आई लव यू फाइव आगे का डायलॉग बोलो डार्लिंग हम लोग मोहब्बत का पहाड़ा कब तक पढ़ते रहेंगे पहाड़ा तो तु तुम पढ़ रहे हो चलो ना पहाड़ी रेस्तरा में अभी तो प्रेमालय की खिड़की बंद है पहाड़ी इस तरह में क्यों क्यों? बड़ी भूख लगी है चिकन करी खाने का मन करता है पर मैंने तो सुना है मोहब्बत में भूख प्यास नहीं लगती वह तो पुराने जमाने की बात थी बड़ा थर्ड ग्रेड रिवाज था ना मिल सकते थे ना बातें कर सकते थे पर हम तो नए जमाने के आशिक है चलो दिल में छुपा प्यार का अरम ले चले हम अपनी मौत का समान ले चले लाखों पाए, खुदा करे, दोनों में जाएं। जाए आई, फिर फोन की घंटी हेलो। हाय कौन है आप लवंग लता जी आई, ब, ब, ब, ब, क्या है आपका पता कहाँ रहती हैं आप आपके दिल में जी आ, क्या, क्या, क्या बक रही हैं आप मैं बक नहीं रही आपकी राहें तक रही हूँ आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बाहर अपना मकसद बताइए बता तो रही हूँ सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा अरे बाप क्या मुसीबत है आप बोल कहाँ से रही है? आपके घर के अंदर से मुसीबत में तो मैं फंसी हूँ मेरा बॉयफ्रेंड भगा के यहाँ ले आया पुलिस मेरा पीछा कर रही है देगा। देगा। अरे भाई देखो घर में कोई घुसा ही है पर घर के अंदर में तो कोई फोन नहीं है मेरे पास मोबाइल है न जी खुदा जुदा <laughs> तो यही है प्रेमालय कोचिंग सेंटर पुलिस है <laughs> तू ही लोग है जो प्रेम के व्यापार के नाम पर लोगों को बरगा आप क्या कह रहे हैं हजूर आई का है प्रेम पच्चीस है तो यह कि तभी आप कर तू लड़का लड़की के दिमाग का कनेक्शन बिगाड़ता है ना? कोई लड़की भाग के आई तो। है नहीं बकरी ऐसा मैं हमलदारे की जी तलाश तो मैं इन्हीं रही थी मुझे मिल गए प्रेम पुजारी जी आप तो पकड़ दिया तू राजा हाथ अरे यार अरेस्ट कर रहे प्रेम पुजारी को अजी एक तब छोड़ गई अदा कर रहे हैं मैं मैं है मतलब तो मैंने भगा दिया जी यार मैं लुट गया प्यार के इस खेल में आसमान में सर है लेकिन पाओ दोनों जेल में प्रेमालय ये प्रहसन अभी आपने सुना लेखक विजय अमरेश निर्देशक सत्येंद्र प्रताप सिंह आकाशवाणी पटना केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है